रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक बयालीसवा भाग उन्नीस में ढाका में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जिसके प्रशासक प्रतिभाशाली शिक्षकों को नियुक्त तो करना चाहते थे उन्होंने बोस को रीडर का पद स्वीकारने के लिए आमंत्रित किया नए विश्वविद्यालय में सुविधाओं के अभाव के बावजूद बोस ने अपना जोश कायम रखा बोस हर काम को उत्तम तरीके से करना पसंद करते थे इस नाते वे मैक्स प्लैंक के कुछ समीकरणों की व्यपत्ति के तरीकों से असंतुष्ट थे और उन्होंने इस विषय पर एक अद्वितीय शोध पत्र लिखा प्लेक्स ला एंड लाइट क्वांटम हाइपोथिस जिसमें उन्होंने समीकरणों की का एक बढ़िया तरीफा सुझाया 1924 में कोई भी विज्ञान पत्रिका उस शोध पत्र को छापने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए तीस वर्ष के बोस ने झिझकते हुए उसे अल्बर्ट आइंस्टीन के पास टिप्पणी के लिए भेजा आइंस्टीन उस शोध पत्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद उसका जर्मन में अनुवाद कर उसे प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक पत्रिका जुटर श्रिफ्ट फॉर फिजिक में छपाया क्या कोई युवा भौतिक विज्ञानी इससे बड़े सम्मान की आशा कर सकता है बोस और की जोड़ी ने मिलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की रचना की जो आज भी क्वांटम यांत्रिकी में उपयोग होती है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करने वाले उप पाराणविक कणों को बोस के नाम पर बोसान कहा जाता है अन्य उप पाराणविक कणों के विपरीत अनगिनित बोसान एक समय में एक ही अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। बोसान किसी निम्नतम ऊर्जा की स्थिति में एकत्रित होकर बोस आइंस्टीन संघनित बनाते हैं। अक्टूबर 1924 में बोस ने यूरोप का शैक्षणिक दौरा किया उन्होंने एक वर्ष फ्रांस में बिताया जिसमें से कुछ समय उन्होंने मैडम क्यूरी की प्रसिद्ध प्रयोगशाला में काम किया इसके बाद उन्होंने एक साल जर्मनी में भी बिताया जहां आइनस्टीन के अलावा उन्होंने अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक को लाइस मैटनर हान, पॉली और हाइजेनबर्ग से भेंट की। उस समय बर्लिन को वैज्ञानिक शोध में दुनिया की राजधानी माना जाता था बोस ने बर्लिन में बहुत कुछ सीखा जिसका उन्होंने ढाका में भरपूर उपयोग किया बोस ने ढाका में प्रयोग करने की सुविधाएं स्थापित की और छात्रों को उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया इसके कारण के एस कृष्णन जैसे अच्छे शोधकर्ता आकर्षित हुए जिन्होंने मैग्नेटिक मैग्नेटिकोट्रोपीस पर बुनियादी काम किया और बाद में अनेक शोध पत्र लिखे ढाका में बिताया समय शायद बोस के जीवन का सबसे सुखद काल था परंतु बढ़ता हुआ सांप्रदायिक तनाव देख उन्हें बेहद दुख होता था इसलिए उन्नीस में बंटवारे के बाद जब उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में खैरा प्रोफेसर के पद का आमंत्रण मिला तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया पचास के दशक के मध्य प्रोफेसर पी ए एम डिराक अपनी पत्नी के साथ कलकत्ता आए एक दिन वे बोस के साथ एक ही कार में बैठे थे बोस ने उन्हें पिछली सीट पर बैठाया अगली सीट पर चालक के साथ बोस स्वयं बैठे जगह की कमी थी फिर भी बोस ने कुछ छात्रों को अपने साथ बैठने का आग्रह किया डाक ने हैरानी से पूछा कि क्या इससे भीड़ नहीं हो जाएगी बोस ने पीछे मुड़कर अपने प्यारे अंदाज में कहा यहाँ हम बोस सांखिकी में विश्वास करते हैं। डेराक ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा बोस सांखिकी में चीजें एक स्थान पर भीड़ कर देती है